मेरे प्यारे फौजी भाइयों को आशा का नमस्कार नमस्कार कहना ये आपकी तो ही होगी ना जाने आप कहाँ कहाँ बैठे हैं बर्फ में है सरहद पे हैं पता नहीं कहाँ कहाँ हैं। और आप सब मिलकर हमारे इस भारतवर्ष की रक्षा कर रहे हैं सारे भारतवासियों को आपको झुककर प्रणाम करना चाहिए आज आप मेरी पसंद के कुछ गीत सुनेंगे पर उससे पहले जो समर समय अर्पण हो गए हैं उनके लिए मैं कुछ श्रद्धा गीत गाना चाहती हूं जो सुन हो गई मैं उनकी याद में गा रही गीत में जो सुन हो नोट विजय के रंग फूल पान की रंग है निशान की सूरबीर आन की जोखीजी फूल खीरबीर हरी जो है का गान सूर्य नव विहान के शूर वीर आन की जो सुन हो गये मैं कु गारे हुआज श्रद्धा गीत धनवी जो समय हो हो सके स्वतंत्रता स्वदेश की शुभ मान्यता मुक्ति के संदेश की प्राण देश प्राण की मूर्ति स्वाभिमान शुरू हो गए की याद में गा रही हुआ श्रद्धा गीत भू गए कोई कोई क्षण ऐसे होते हैं जीवन में जो भूले नहीं जा सकते बड़े मजेदार होते हैं वैसा ये क्षण मेरे लिए बहुत मजेदार प्यारा ना भुलाने वाला था मेरा लड़का हेमंत आप सोचिए लड़का माँ के लिए याची है जिसको कि मैंने अपने हाथों से बड़ा किया एक दिन वो मुझे डायरेक्टर बन गया और मेरे सामने आके कहने लगा कि माँ ये मेरा गाना गाओ तो कैसा लगता है ना कि छोटा सा बच्चा बड़ा होकर माँ से कह रहा है गाना गाओ और साथ में मेरी लड़की उसकी बहन वर्षा उसको उसने कहा कि तुम भी गाना गाओ तो बहुत शर्मी गई उसने मैं नहीं गाना गाऊंगी कहा मेरी बड़ी आ, मासी लता दीदी वो इतना अच्छा गाती माँ इतना अच्छा गाती हूँ तो इतना अच्छा नहीं गा सकती तो मैं नहीं गाऊंगी उसने उसको बहुत समझाया और उसका पहला गाना उसने रिकॉर्ड किया और मुझे बुलाया रिकॉर्डिंग में तो वो मेरी लड़की हम के सामने खरीद आ रही थी और उसका भाई वन टू डे के उसको गवा रहा था विक्षण मैं कभी नहीं भूल सकती मुझे गाना सुनने जादू टू था। के लिए जाता है। वो सुरीली मधुर आवाज आप तो मेरी बड़े बहन लता दीदी का और जब वो गाने के लिए आती होंगे तब स्टूडियो में एक मिनट के लिए उसके आते हुए सन्नाटा छा अच्छा जाता है सब रज से खड़े हो है जाते हैं और जब वो गाना गाने के लिए अपने सफेद साइड में आके खड़े होते हैं एक दूधी के, के साथ बेबेट गा रही थे, उत्सव फिल्म का गाना था जैसे उसने अलाप शुरू किया और मैं अपना गाना भूल गई फिर मैंने कहा नहीं बहुत ध्यान देना चाहिए उसने अनाप शुरू किया कारी मेह देखा आज रात को बिलमिका बिलमकारी महता आज रात को मन तुम बहारी महगा देखा आज रात को बिलमिकार पनकी जिसने पंखी चूराई आधी रात को मन क्यों चू रह आधीरात को बिना महिला आधी रात को चमकी आंखों puri बहुत बहुत आसान चीज नहीं है है इसके लिए गाने वाले को क्लासिकल क्लासिकल सीखना जरूरी और अगर क्लासिकल ना सीखा तो आवाज उतनी अच्छी अच्छी रहती बाद में शुरु शुरु में अच्छी लगती है। मेरा कहना सब लोग नहीं मानते हैं लेकिन इसकी निशान है सुरेश वाडकर इसने उम्र के छह साल से क्लासिकल सीखा है और ये क्लासिकल के मेरा रात भी करता है और आप सुनेंगे अभी कि उसकी आवाज कितनी तैयार है कितनी खूबसूरत है पायल के चम चम करते। नहीं। नहीं। बिन पायल के छम छम करती कौन चली ऐसी मत वाली फूल भरी अब तक जो डगर थी लगने लगी फूलों की डाली छम छम चम चम चम चम के चंग चंग करती चली आई धूल भरी अब तक जो जगद लगने लगी फूलों की डाली चम चम चम चम जल के दो नैना ऐसे लगे क्या कहना जल के दो नैना ऐसे लगे क्या कहना तेरे रूप कमल की जैसे दो भंगरे करते रखवाली चम चम चंच, चम चम चम चम वो वो देखो, वाले वाले आए। का डर हमें बहुत बहुत बहुत लगता था, क्योंकि 42 में में हम जब थे, तब बहुत और और जाती थी, और वो इतनी, इतनी ले जाते थे सड़क से और हम छोटे बहुत डर जाते थे वो डर दिल में कायम कहीं छुपा हुआ था एक दिन में मेरी बहने दिल्ली मतलब मीनाताई उषा हृदय और मैं और हेमंत हम लोग कश्मीर गए थे घूमने के लिए और वहां जाने के बाद नवीन लोग रुके थे और एक दिन उषा को मेरी छोटी बहन को बुखार आया बहुत बीमार हो गई और हम पहली बार कश्मीर गए हुए थे हमें हम ये ना समझ आया कि हम क्या करें और सबसे बड़ी मीन इसलिए सबकी नजरों में भी तरफ थी मैंने सोचा की क्या करूँ रात के ग्यारह बजे थे और मैं इंतरपुर बाहर वहाँ देखा कि मिलिट्री कैंप है उसके अंदर में घुस गई हालांकि बहुत डर गई थी मिलिट्री कैंप में जाने से अंदर मैंने कहा कि उन्होंने बड़ी आवाज़ आप क्या करने रहे यहाँ आई हैं? क्या चाहिए आपको मैं पहले वैसे डरती थी और भी डर गई मैंने कहा देखिए मैं बॉम्बे से आई हूँ और मेरी बहन बहुत बीमार है तो कहने लगे होगा तू चलिए उन्होंने डॉक्टर दिया मिलिट्री डॉक्टर हम हमारे साथ वो गए और मेरी बहन को चार दिन तक समार सुबह शाम उन्होंने देखा और दवाइयां वगैरह दी और ठीक किया तब तो हमने कहा कि भाई हम डर रहे थे आपसे तो कहने की नहीं आपकी सेवा करना यही हमारा धर्म है और तब से मेरा डर ही निकल गया बिल्कुल मैं बहुत प्यार आ गया फौजी भाइयों पर अब आप ये गाना सुनिए भारती पर आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले द्वारा प्रस्तुत आज का ये विशेष जय माला कार्यक्रम एक दिन मुझसे कहा गया कि आपको रिकॉर्ड करना है और फिर भी पाकिस्तान के मशहूर गायक गुलाम अली जी के साथ तो दो मिनट के लिए तो मैं चुप हो गई मैंने कहा गाना में कैसे बड़ा तो रिकॉर्ड करना है मैं टाइम हूँ पंद्रह दिन के अंदर करने ना है कुछ तो तो तो मेरी लड़की मेरे पास आई आई आई आई आई और कहने लगी कि नहीं नहीं का मतलब में तो का तो ये गाना गा मैंने लिखो ना कुछ नहीं। तो नहीं हो जाएगा तू गा और उसके कहने से मैंने ये काम हाथ में लिया और जब मैंने गाने सुने और गाने के लिए गई तो पता लगा कि वाकई भी मुश्किल काम है टोटल तो भगवान की दया से वो गाने ठीक हो गए तो मेरी पसंद का उसमें से एक गाना जिन्हें गल सुनाती हूँ दिल धड़कने का सबक याद है। hm <laughs> बात है एक फिल्म बन रही थी अरमान उसमें तो, तो मैं देख रही थी तो दादा ने मुझसे कहा आशा ये मेरा बेटा है तो मैंने कहा नुस्ते जी कैसे हैं आप क्या हैं तो उन्होंने ज्यादा बात नहीं की जरा उसे घूर के देखा और एक नोटबुक निकाल के काम मुझे ऑटोग्राफ दी तो मैंने बोला हाँ कैसे हैं आप करके मतलब जैसे हम लोगों से उसके बाद बाद फिर घर में के करने गए तो दादा ने कहा कि पंचम उनका नाम राहुल मतलब है लेकिन उनको पंचम प्यार से नाम दिया हुआ तो पंचम जरा गाना सीखा आशा को तो वो गाने लगे तो मैंने कहा दादा मैंने उससे गाना सीखूंगी आपने मुझे सिखाइए गाना मुझे क्या पता था कि जब उनकी तीसरी म्यूजिक फिल्म में मैंने गाया तब मुझे पता लगा की कि कितना वो अच्छा म्यूजिक देते हैं और मुश्किल भी देते हैं आजा आ जा मैं हूं प्यार तेरा इस गाने का गाने के लिए मुझे बहुत तीन चार रिहर्सल करनी पड़ी थी और सुनारे सोना आज भी लोगों को इतना ही प्यारा लगता है जितना कि तब था आप उनका ये गाना सुनिए मारो जीना है कोई दीना यारो यारे सदा जाकर दुश्मन ये बता दो तो दुश्मनी है क्या दुनिया टोली मारो लेते जीना है कोई दीना यारो सदा जाकरोदा दुश्मन को ये पता तो खुश बनी है गया गानेजारों में गाने हैं है, वो मैं आपको सबके सब तो नहीं सुना सकती लेकिन फिर भी परोशन तो जी का गाना सुनाती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है और क्लासिकल है अब वो गाने मैंने और मेरी छोटी बहन उषा ने गाया हुआ है राम प्रसाद बिपनी साहब का लिखा ये गीत यानी आजादी के परमाणु का ये गीत है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाद दिल में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में सिर्फ सरफरो की तमो रहे रे राह मोहब्बत रहना जाना राह में रह रभी राह मोहब्बत रहना जाना राह में रहना जाना राह में रहा हमें वर्दी दूरी मिल में सरफरशी की तमन्ना अब हमारे दिल में सिर्फ सरफरो की तमन्ना वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमा वक्त आने दे बता देंगे तुझे बता देंगे तुझे आसमां हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में सिर्फ सर फरो की तम ए शहीदे को मिलत तेरे जज्बा पर निार शहीदे मुल्क को मिलत तेरे जज्बों पर तेरे जज्बों पर अब तेरे हिंसु का चर्चा अब तेरे हिंसु का चर्चा घर की महफिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का फिल्म में है। अब मैं आपसे इजाजत मांगती हूँ जय हिंद फौजी भाइयों की सेवा में आज का ये विशेष जय माला कार्यक्रम प्रस्तुत किया सुप्रसिद्ध का आशा भोसले ने